विचार करते हुए कहा था जगत जनता अंत पाती होने से चिदाभास भी मिथ्या है अस्य जगत के समान विनाशी होने का अनुभव भी होता है इसलिए भी चिदाभास को मिथ्या मानना चाहिए कहते, किसको अनुभव हुआ है और कब होता है अनुभव है और कैसे होता है तब कहते दे देखो सुशक्ति में जो विलय होता है तो का भी विलय हो जाता है। विलयद साक्षणा दस्वभावि पुनः पुनः विलयोप्युरा भाषा विलयोपि विलय भी सुषुप्ति आदि में सुषुप्ति आदि में मूर्छा में साक्षी के दौरान भोग किया जाता है कि मूर्छित अवस्था में आप तो भी काम नहीं करते ना सुषुप्त में भी काम नहीं करते किस बात समीक्षितावास कहाँ है तो अपनी अविज्ञान क्योंकि बुद्धि लय हो गई ना मन बुद्धि अहंकार ये सब लय हो गए अवच्छतावास कहाँ रह गया बुद्धि में प्रतिम्ब पढ़ेगा तभी तो कहाँ करता है अब बुद्धि नहीं रह गई तो प्रतिमिंब कहाँ पड़ेगा बुद्धि विलय हो गई अविद्या में लय होते हुए वो भी है, उस समय अविद्यावचिन चैतन्य और क्या केवल कुटसराव गया तो भ्रम हो गया तो मुक्ति हो गए ना सोने से कई बार बोल चुके लौटेंगे कहा अविद्या लौटाती है आपके कर्मानुसार है ना अविद्या के कर कर्म सारा पड़ा हुआ है सोता नहीं ईश्वर वो जगा हुआ रहता है इसलिए आपके अपना जितना टाइम सोने का प्रार्भ कर में उतर सुनाने के बाद भगवान उठो भगवान तो प्रेरणा देते अविद्या को चल अब वापस ले आवेदी बुद्धि नहीं रहती भगवान रहते ईश्वर रहता है अविद्या सब तो अविद्या में रह ना बुद्धि मन सारा अंत करण सारा सब कुछ लेकिन ईश्वर रहता है ना जगा हुआ जीव तो सो गया ईश्वर तो जगवा रहेगा ना ईश्वर सो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी फिर कौन जगाएगा हम लोगों को हमारे वापस कौन लाएगा तो इसलिए ईश्वर को कहा गया वो कभी सोता नहीं जीव सो जाता है अधिकावास कर लाए मानना ही पड़ेगा ये अनुभव सिद्ध है मायावचीन चेतन जो ईश्वर वो जगा रहेगा एक स्वभाव एक बार ये विचार आपके पक्का हो जाए ना फिर चिदाबा स्वयं अपने स्वभाव को समझती है स्वयं अपने स्वभाव को समझ रहा है कि मैं विनाशी हूं मैं युद्ध में रहता नहीं हूं असल में आप लोग इसको विवेक करते नहीं हो इसलिए मन में टिकता आप चिदाबा इसलिए सत्यमान बैठे हो बुद्धि सत्यमान बैठे हो इस बुद्धि कड़ा प्रति भी सत्य है से विवेक होता है, लेकिन वास्तव में हर दिन सुषिप्त में हम लोग अपने ब्रह्म के स्वरूप में जब अविद्या के साथ चले जाते हैं, तो होने का, है। है। का अपना जो अहंकार है मैं नित्य सत्य हूं तो वो खत्म हो जाए इसलिए कहते हैं कि इसकी विलय का चिंतन होना जरूरी है और इस प्रकार के अपना विनाशी स्वभाव को जब वो समझ लेता है पुनः पुनः, बारंबार जब विवेक करके समझ लेता है तो क्या फल होगा आगे बताएंगे मूर्छा आदि से क्या लेना मूर्छा को लेना अर्ध सुशक्ति को लेना तंद्रा को लेना हम्म, वो सब को लेना भव भगवत वृक्षात्म तथा कि भले सिद्ध हो गया सिदावास में इसे क्या फायदा होगा यदा विवेचिता जब कूटस्य अलग कर दिया गया ऐसा निश्चय कर लिया तदा पुनः पुनः पुन आप जो है अपने कूटस से अलग कर कूटस्ता में कूट से अलग करके आप अपनी ही एकदशात विनाशित शा कदा मिथ्या स्वभाव को आप बारंबार बारंबार कुटल अलग करके जब उसको चिंतन करेंगे तो क्या होगा उससे क्या लाभ होगा विविच राशन निश्चित पुनर्भोगम न वांचती मूर्षो तो भूम विवाह भुव। को भी वा बहुत सुंदर दृष्टान दे रहे हैं जय जय मरने जा रहा है मरणासन है मरण दशा में पड़ा हुआ है बिस्तर पर। अब उसे पूछो भाई ये सुंदर कन्या है तुमसे शादी करना तो करेगा मरणासन है मरने वाला है उसके सामने सुंदर लड़की खड़ा कर दो उर्वशी को खड़ा कर दो तो भी वो क्या कहेगा हम नहीं चाहिए भैया अब तो जाने का टाइम है अब क्या करो अपनी विनाश शीघ्र होता हुआ देख करके जैसे मुर्षु व्यक्ति कभी भी कन्यादी का विवाह नहीं चाहता उसी प्रकार से यह चिरा भी अपनी विनाशी स्वभाव को देखते हुए कभी वो जगत की आसक्ति नहीं चाहेगा जगत का संबंध नहीं चाहेगा वह चाहे मैं कुटस्व हो जाऊं मैं जगत के साथ संबंधी ना करू मुक्षु का हाल होता है मुमुक्षु संसार से विरक्त हो जाता है जैसे मुर्शु कन्या से विरक्त हो गया और अपने अंतिम क्षण से भगवान की ओर ध्यान करता है तो सर क्या करेगा इस जगत से विरक्त होकर स्वरूप चिंतन शाही तो भूमो अब तब मरने वाला अभी इच्छा अर्थन लोग तो करते हैं लेकिन वास्तव में वो रूढ़ हो जाता है विग्रह वाक्य विग्रह से कोई लेन नहीं है मुर्ष मैंने आसन मरणासन अर्थ होता है चाहने वाला करेंगे, करेंगे, सन करेंगे, कर देंगे, सनाशन उहु। हो जाएगा, से होता है। तो सब कर लेंगे लेकिन विग्रवाद क्यों करते हैं सब कुछ उसके बाद रूढ़ हो जाता है आसन मरणासन व्यक्ति घुमो विवाह छति कौन ऐसा है जो भूमि पर लेटा दिया अब जाने वाला है करके वो, अभी विवाहम वा, वो कैसे चाह सकता है उसी प्रकार से विविच नाश निश्चित कुटस से विभुक्त विभिन्त करके अलग करके चेदावास अपने नाश का चिंतन निश्चय कर लिया है जब तब वह पुनर्भोगम न वांचती पुनर्भोग को कभी नहीं चाहेगा ये फल है सबसे इसलिए आप भोग से व्यक्त ना हो कोई बात नहीं। अपने आप को चिराबास को तू विनाशी है तो मिथ्या है ऐसे इसको ऊपर डाल दो खोपड़े के बार बार चिंतन डालते जाओ ये जो चिदाबास है जिसका जीव भाव है ये मिथ्या है ये विनाशी है ऐसे इसमें बार-बार ऐसे इससे बिन कुटस असली कुटस में हूं ये मैं नहीं हूं ऐसे बार बार चिंतन करने से चिदाबास में जब वासना दृढ़ हो जाता है कि मैं विनाशी हूं मैं मिथ्या हूं करके चिदाबाद अपने आप को जब निश्चय कर लेता है तब वो अपने आप को सोचता है और जगत की आसक्ति खत्म हो जाती है स्विनाश निश्चय भोग इच्छा भावे दृष्टान स्वनाश का उन्मुख होता हुआ देख करके भोग की इच्छा नहीं होने में दृष्टान दिया किंचा अहम है व्यवहार लज्जित बल्कि उल्टा मैं भोगता हूं मैं करता हूँ ऐसे बोलने में व्यवहार करने में लज्जा होता कैसे कहे मैं हुई नहीं मिथ्या हूँ कैसे कह दू मैं करता हूं और खुद को लज्जा होने लगेगा चिदाबास को अपने आप को धिकारे घरे करता, था। करता क्या, क्या मैं तो नहीं। हूं, हूं। और मैं आपने आपको कैसे मैं करता हूँ अपने आप को लज्जित होने लगता छुट तो तो जाएगा तो आसान तरीका बता रहे चिड़ा मिथ्या तो करके उसको रोज बोलो ठीक है होगा ना किसी आदमी को रोज बोलते जाओ तो वैसे ही हो जाएगा भोग तो भोग नहीं ये जब भोग भोग चाहेगा नहीं। चाहेगा। हाँ, भोग तो आप ज्ञानी हो गए ब्रह्म ज्ञानी हो गए छुट्टी पाई है आपने अब शरीर भोगते रहे भोगते रहे तो प्रार्भ कर मानस आ रहेगा उसे आपको क्या लेना ही बोल चुके परीक्षा प्रारंभ से जो भोग होगा उन भोगों से आपका कोई लेनदेन नहीं होता और तो भोग नष्ट हो जाएगा वो वो आगे वासन नहीं बनाएगा संस्कार नहीं बनाएगा तो बोल चुके पच्चीस पेट भरा कौन कह रहा है आप मुक्त हो गए हैं पेट तो अपने जगह भूख का नंगा रहेगा उसको तो खिलाने पड़ेगी वो तो प्रार्थ कर्माधीन है ना शरीर तो प्रार्थ अध आपके ज्ञान होने से थोड़ी मिट जाएगा भूख थोड़ी मिट जाएगा आपका पेट ज्ञान से भरा है, रोटी से भरा नहीं है। वो तो प्रार, प्रार से रोटी खाना की, सुनने की ना ना होता नहीं होता यही तो मुख्य पहले यही दृष्टान दिया यहाँ पर मुमूर शुकाल है तो आप उसमें नहीं होता बोलते तो परमाधीन होकर के उसके अंदर कोई इच्छा तो होती नहीं तो पारक्रमाधीन होगी जो होगी स्वतः कोई संकल्प नहीं कर मैं देखू मैं वो जानू अभी इसका मतलब अच्छा वो अभी पक्का हुआ दावा, नहीं हुआ संकल्प कोई चीज को जानना चाहिए तो गड़बड़ बल्कि प्रार कर्माना जगता हो तो इच्छा को भी संकल्प है की क्या है कैसे मालूम हो जो देखा जाता, जाता है हाँ? तो कैसे मालूम आपको कुछ नहीं होने वाला दूसरे को खुद को मालूम होगा दूसरे को क्या मालूम होगा दूसरे ठगने के लिए बोल सकता है आपको हाँ, मैं ब्रह्म ज्ञान हूँ मेरी चाह तो हो नहीं रही हो रहा है तो कहेगा अपनी भाषा में बोलेगा लेकिन अंदर से चोर को पता हो चोर है खड़ा आपके सामने आपको जाना जा सकता कोई नहीं जान सकता चोर पुलिस का वेश बना करके सामने खड़ा हो वो अंदर से तो जानता है वो चोर है आप पहचान हो क्या आप तो समझेंगे पुलिस कहा जांच करने हैं अब जो सारी बात बता दोगे ये समझ कि इंस्पेक्टर साहब है अंदर से हो तो चोर है तो सारी जानकारी लेने के लिए पुलिस वेस्ट पहन के आया आप और बाहर आप जो सो जाओगे वो सब जानकारी तो ले लिया है आकर रात ठप्पा मारेगा यही होता है दुनिया महात्मा लोग भी ही है पहने हुए हैं अंदर से चोर बाहर से वेस्ट पहन रखेंगे अब आप दुनिया मानती है भगवान है तो साक्षात है महात्मा त्यागी ही हैं। अंदर से सारी एक पड़ी रहती है पहचानना असंभव है ये तो स्वतः जानता है वो है क्या और बाहर से क्या करना है और शास्त्रानुसार अनुसार नाटक भी कर लेगा वो क्या कर लोगे आप? तो आपको क्या पहचान है आप क्या आप जो क्या योग्यता है क्या पहचान लोगे पहचान के लिए वैसा पड़ता है। उस, उस लेवल में पहुंचे उससे ऊंचा लेवल वाले तो पहचानेगा। आप पहचान लो कोई डिग्री की परीक्षा दिया और दसवीं पास लड़का क्या उसके परीक्षा पत्र की जांच करेगा जांच कर पाएगा, नहीं जब डिग्री पहुंचा हुआ है डिग्री की परीक्षा दिया है और आप दसवीं पास वाले हो आप उसकी परीक्षा पत्र की जांच एक महात्मा है वो कहीं तक पहुंचा हुआ है उस कर नाटक कर रहा है कि सचमुच में बेईमानी कर रहा है ये आप क्या पहचान लोल तो नहीं यात्री तो या कह रहे हो तुम तो बेकार आदमी ढोंगा किसी को ढोंगी कहना है तो उसे पहले आपको उसे ऊंचा स्तर पर होना पड़ेगा किसको पास से फेल करना आसान थोड़ी है वो मार्ट पहले कितना पढ़ा लिखा है बहुत पढ़ा लिखा होगा तो उसके बाद जाँच पेपर जाता है वो जांचता है पास और फेल करता है किसी को हम लोग किसी को भी ढोंगी कह देते हैं किसी को भी ज्ञानी कह देते हैं ये हम लोग की मूर्खता है ये सच्चाए विचार करके देखो तो आप किसी को ना ढोंगी कह सकते हैं ना किसी को ज्ञानी कह सकते तो पहचानने की आपके पास कोई भी साधन नहीं है हर जगह जीता उता कर लोगे और कहेंगे इसके अनुसार तो नहीं जी रहा है बोलते जब प्राक्रम से हो रहा है तो क्या मालूम हम तो वैसे ही रहते हैं अंदर से तो तो कहेगा गीता जो हो उसकी बाहर से ट्रैव कर मामलेगा तब हो क्या दृष्टांत जानकारियों की भी तो इसीलिए ये सब चीजें हम लोग अपने एक अनुमान कर लेते हैं वो उनके व्यवहार आदि के आधार पर या अंदर की उनकी सच्ची अवस्था को कोई जान नहीं सकता उससे ऊंची स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति अगले को जान पाता है इसके ज्ञानी को ज्ञानी ही पहचानता है अज्ञानी नहीं पहचान सकता एक बार बोल रहा था ढोंगी को ढोंगी ही पहचान सकता है ज्ञानी भी नहीं पहचान सकता ज्ञानी अपने मस्ती में रहेगा वैसे क्या फर्क पड़ता है कोई ढोंग कर रहा है कि क्या वास्तव ज्ञानी आ रहा है वैसे कोई फर्क तो पड़ना है समीक्षा है उसके लिए न्यायिक को पहचान पहचान जैसा नहीं करेगा आप पहचान सकते हैं हम क्यों पहचानने जाएं नीचे चाहेगा पह क्यों पहचान ले जाए अरे हम क्यों पहचानने जाएं वो अपने आप अप अपना परिचय दे ही देते है पहचानने की ज़रूरत जरुरत अपने व्यवहार ऐसी खुद ही अपनी पहचान दे ही देंगे तो हमें पहचाने की जरूरत उनकी व्यवहार है खुद ही जो व्यवहार कर रहे हैं जो बोल रहे हैं चाल रहे हैं घूम रहे है, फिर रहे क्या कर आगे पीछे इधर एक उधर एक क्या हो रहा है सब उनकी व्यवहार से पता लग जाता है हमें अपने कोई शक्ति या बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है जानने के लिए आदमी क्या है फिर दो कारण है एक तो मिथ्या है तो जानने क्या जरूरत है मिथ्या वस्तु जानने की इच्छा नहीं होती है ये पहले भी बोल चुके जब आप मान लिए सारा जगत मिथ्या है आप क्यों जानना चाह रहे किसी को ज्ञानी है कि ढोंगी है। आपके लिए तो मिथ्या है ना ज्ञानी भी मिथ्या है, ढोंगी भी मिथ्या हो गया फिर अब क्यों पहचाना ज्ञानी और ढोंगी होगी जब सर्व मिथ्या हो गया सत्यम ब्रह्मि में आ गए ब्राह्मी स्थिति है तो ज्ञानी ढोंगी में फर्क क्यों करेंगे जानने की इच्छा नहीं होगी जो आ जाए उपाधियों का क्या मामला है एक मिथ्या उपाध दूसरी मिथ्या वहर करती रहेगी सच्चा झूठा जो हो रहा है ठीक है हो जाने उसके कर्म जाने आप अपने ब्राह्मण स्थिति में रहो कि उलझ जाते हम खुद ही ना उसमें, उसने अपना ज्ञानी भी मान रहे है और उलझ भी रहे वहाँ ये गलतिया हो रही है कोई मान लो आपको ढोंग करके ठग रहा है तो उसके कर्म उसको फल देगा ना आप क्यों परेशान है आप तो भ्रम है तो आपका नुकसान किसका तो नुकसान हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है सर्व मिथ्या हो गया मिथ्या का नुकसान क्या है आपके स्वप्न में चीजें मिट गई तो क्या नुकसान हुआ आपका नुकसान क्या हुआ स्वात्तों से जगत को जब मान लेते हो जगत के पदार्थ नुकसान हो रहा है तो ठीक है उन्हें ये उन लोगों को डांटा जाता नुकसान मत करो जो उसका भोग करना चाह रहे हैं तुम भोग भी चाह रहे हो और तुम खराब कर रहे हो फिर ला पटोर कर तुम स्वयं या तो जो है उसको संभालो और भोगो बिगाड़ो मत तुझे बिगाड़ रहे हो तुम जाने से काम जाने बेटो तुझे हमें घसीटो मत बिगाड़ भी दो हमें घसीटोगे बार बार क्या मतलब है तब तो कहना पड़ता है नुकसान मत करो जिसका तुम भोक्ता बन रहे हो उपभोग कर रहे हो उसको नुकसान मत करो नुकसान करोगे आप बोलोगे हमें हमें व्यवहार में घसीटोगे महाराज हो गया देखो महाराज वो हो गया देखो अहम को पूछना पड़ता उसमें अभी हमें कहना पड़ा क्या प्राणक्रम हमारी ऐसी है साढ़े सात शनि है उपाधि पे और उसको भोगना पड़ रहा है लपड़े में फंसना पड़ता है समन्वय करना पड़ेगा ना क्या करे समन्वय करके मन को समझाना पड़ता तो परेशान मत हो तुम तो तू तो ही मिथ्या है जो तो घसेट वो भी मिथ्या है घसेट भी मिथ्या है घसेटे जा जब तक तो होने होने मिथ्या भाव के अभ्यास करोगे फिर उसे उलझूंगा दूर रहो इच्छा भी नहीं होती देखने को जानने को कुछ ये तो इतना चाहता भी नहीं अपने पार भगव अपना करो तुम्हारे पास भगव तुम हो करो इसे कहते यहा दृष्टांत दे रहे हैं छिदा भा स्व लज्जित हो जाता है अपना आप वो करता भोगता बोल बोलेगा भी नहीं कभी मैं करता मैं भोगता इतनी लज्जा हो जाती है जब उसको अपनी असलियत पता लगता है ले जाते हैं पुलिस क्या करता दूसरा कपड़ा डाल देता है शर्म के मार लोगों को पता लगे लज्जित हो जाता है पूरे ढक देते हैं कहीं कुछ है ना क्या तो झुक करके चल रहा आदमी अपनी सच्चाई पता लग जाता है ना दूसरे को तो लज्जित हो जाता अरे मैं क्या कितना गिरा हुआ यही चिदा भास्क तो होता है ये आज तक अपने आप सत्य करता भोक्ता मान रहा था जब उसकी सच्चाई उसे पता लग जाता है तो वो लज्जित हो जाता है जिरेत तुम चा भोक्ता हम पूर्ववत छिन्न जिरेत क्लिशन्ना चा अहम भोक्ता असमी मैं भोक्ता हूं अहम करता अहम देवदत्तो अस्मी हम ब्राह्मणों पूर्व व्यवहार जैसा अव्यवहार करने में वो बहुत शर्मिंदा होता है उसी प्रकार जिसका नाक कट गया हो छिन्न नास सही वह जिनके नाक ही कट गया वह तो लज्जा के मार्ग की सभा में जा नहीं पाता है जैसे उसी प्रकार से किसी प्रकार व्यवहार करने में इसका बहुत क्लेश होता है क्लेशन आरब्धम क्लेश पूर्वक जो है अपने क्रम का भोग करता है कबक्रम बिटेगा कब ये शरीर खत्म ये जाल कब खत्म हो जाएगी जब कब टूटेगी बड़े बड़े जाल टूट जाते पत्थर बह जाते हैं यह जाल टूटता प्रार नहीं प्रारक्रम क्षय होता क्या करे क्लेश उसके अंदर होता है वो इसी इसीलिए इंतजार रहता है कब खत्म हो जाए प्राण कब यहां से भाग कब छोड़ जाए कब ने स्वरूप स्थित हो जाए हम लोग सोचते हैं कब ये बारह साल पूरा होगा ये देख रहे हैं इसलिए कहते हैं छिन्न नाश क्लिशन आरब्ध क्लेश पूर्व वह प्रारब्ध कर्म का भोग रही ज्ञानोत्पत्तिरम प्रारब्धा प्रारब्ध अवसान पर्यंत कथम व्यवहार रही ज्ञानोत्पत्ति के अंतर प्रारक्रम की समाप्ति पर्यत कैसे व्यवहार करता हैज्जित सम्जित होकर दे क्लिशन क्या क्लेश कर रहा है नहीं दान क्या अभी भी मेरे परम क्षय नहीं हुआ है ज्ञान तो उदय हो गया फिर भी पर क्षय नहीं हुआ क्लेश का करता, वा। करता है वादे फल साक्ष ज्ञान के अंतर अब साक्षी में भोक्तृत्व नहीं रहेगा कि चिदाबास ने ही स्वगत भोक्तृत्व साक्षी में डाल रखा था चिदाबास ने स्वगत धर्मों को कुटस में डाल दिया और आपने भी विद्यमान जो झूठा कर्तृत्व सब कुटस में डाल दिया था और बार करतरा हम भोकता अश्विन अश्वि कहां से आया सत्ता वो कुटस का था इसलिए कहते कि देखो चिदाभास के कारण से साक्षी में भी तो जो आया हुआ था भोक्तृत्व तो था अब चिदाभास कर्तृभक्तृत्व तो नहीं रह गया अतएव साक्षी में भी कर्तभक्तृत्व नहीं रह जाता यदा स्वस्य भोक्तृत्व मंत्री साक्षाण्य कई कथा वृथ यदा स्वया भोक्तृत्व जब अपनी अंदर में विधान भोक्तृत्व भी मन तुम चिड़ रहे थी सोचना भी वो दूर। अंदर दो बारा बारे सोच भी नहीं सकता इतनी उसको लज्जा हो जाता है इतना आपने मिथ्याय हो गया है तो एक बार पक्का जब हो गया वह दो बारा कभी अपने आप कर्तभुक्त सोच भी नहीं सकता तो व्यवहार कहां से करेगा मनन करने के लिए मैं करता हूं मैं भोक्ता हूँ ये सोचने के लिए भी शर्माता है वो जब यह चिदाबास की दशा है आरोप कही कथा होता तब वो अपने अंदर में नहीं रहने वाला कर्तवृत्व साक्षी में आरोप कर देगा ऐसा कौन कैसे कथा कह सकता है ऐसी कोई व्यर्थ कथा नहीं हो सकती अर्थात चिदावास कभी अब दोबारा उस साक्षी में कर्तृभ को आरोप याध्यास नहीं कर सकता अयम चिदावास ये जो है श्रीवास स्वस्या भी भोक्तृत्म अपने अंदर को कल्पित मान लिया ना। अब तक तो क्या मनन कर रहा है अहम भोक्ता जिर रही थी मैं भोगता हूं ऐसा मनन करना है जानना है सोचने भी उसे लज्जा होता है यदा जब ऐसी स्थिति आ गई है तदा तब एकगतम भोक्तृत्व साक्षी ने असंग आरोप अर्थशून्य कथा क्यू होती न काफी ऐसी अपने असंग रूपा साक्षी में वो आरोप कर देगा ऐसा प्रयोजन शून्य अर्थशून्य व्यर्थ ही कथा कैसे कोई कर सकता है कैसे कह सकता है अर्थत नहीं हो सकता उत्तम श्रुत आरूढ़ करो इन सारी बातों का पीछे श्रुति प्रमाण है उसी श्रुति को कौन सा यही कि पर बोल रहे हैं कस्य मने कस्य भोक्तु काम अब भोक्ता ही नहीं रह गया और किस भोक्ता के कामना अकेले शरीर के साथ संबंध करेगा ये जो मंत्र है यही प्रमाण है अब दक्षिता भास में भोक्तृत्व भी नहीं रह जाता है अतएव अब शरीर आदि के साथ आसक्त नहीं होता विशेष संबंधों नहीं चाहता कस्य कामे भोक्तारम आक्षिपत्य कश्य काम की तथा इस प्रकार से भोक्ता के बारे में जानकर अपनी भोक्तृत्व का निराश करके आक्षिपति अविशंकया शंका रहित तो होकर दृढ़ निश्चय के साथ में स्वागत स्वगत सब को वो निराश कर लेता है निराश करने के बाद में अब भोक्ता ही नहीं रह गया इसी बात को कसे काम अब ही नहीं रह गया किस भोक्ता की कामना के लिए शरीर अनुच्छ शरीर का अनुच्छा संबंध कैसे करेगा वो अर्थात नहीं करेगा कसे काम आई थी समस्त सेवा में भोक्तृत्व नहीं रहा में भी भोक्तृत्व नहीं रहा कूटस्थावास से सेवा पार्थिव भोक्तृत्व भाव अभिप्रेत्य पारमर्थिक भोक्तृत्व किसी भी नहीं बात निश्चय करके कैसे किया अभिप्राय मन में आया क्या अभिशंक या शंका राहित्य भोक्तर मक्षेप निराश करोती शंकार होकर तो के भोक्तृत्व को निराकरण कर देता बहुत है भगवती तो तो भोक्त आक्षेप तथा किम भोक्ता का निराकरण करने से क्या लाभ हुआ लाभ यह है अब से आगे शरीर के संस्कृत संबंध संबंधी नहीं रह जाता भोक्तृत्व है तो शरीर के साथ संबंध है भोक्तृत्व ही नहीं रह गया कर्तृत्व ही नहीं रह तब किस शरीर के साथ संबंध रह गया आपका जब आप कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित है नहीं सर्वधर्म रहित होकर जब आप अपने स्वर ब्राह्मी स्वरूप स्थित हो गए हैं अब आप किस शरीर से संबंध रह गया नहीं ज्वर ज्वरणम संताप शरीर के वजह से होने वाला संताप आदि की प्राप्ति उसे नहीं जो संबंध हो तो संताप होगा संबंध ही नहीं संताप खत्म हो गया यहां तक था शरीरम का विचारे अंतिम भाग है मंत्र का उसकी व्याख्या 230 से 250 तक 28 श्लोकों में करने जा रहे हैं देखिए तत्विधा शरण ज्वरा भाव दर्शितुम का इस शरीर शरीर के के साथ कोई संबंध न होने से के से संताप संतप्त नहीं होता इस बात को दिखाने के लिए पहले शरीर क्या है बताना पड़ेगा कितने शरीर कैसा है सबको समझाना पड़ेगा फिर समझाना पड़ेगा इसमें रहने वाला ताप भी इसमें होता है भी दिखाना पड़ेगा और इस शरीर भी है शरीर में ताप भी है उसके बावजूद भी उसके साथ उसका कोई संबंध न होने से वह तत्व तो ज्ञानी संतप्त नहीं होता अपने आप को सुखी दुखी व्यवहार भी नहीं करता स्थापित करना है इसलिए शरीर भेदम हम तंत्र भाव दर्शे की शरीर भेद का वर्णन करेंगे सूक्ष्म शरीर शरी है और तीनों शरीर में विभिन्न प्रकार के संताप भी होते हैं इंसान तापों का संबंध ही संसारी को होता है इसलिए संसारी ज्ञानी का अंतर यही है शरीर त्रय में विद्यमान का संबंध की वजह से इसे विद्यमान तापों को लेकर वो अपने आप को संतप्त मानता है तापत्र से मुक्त होना चाहता है तापत्र क्या है दक्षिण में महाराष्ट्र तापत्र बोल देते हैं शब्द उन्हें आरपी पता नहीं होते <laughs> है है बहुत बेकार आदमी बहुत मुश्किल है इसके लिए प्रयोग कर देते हैं तापत्य ता वह नहीं बात। वहां क्यों उसको मुश्किल समझते क्योंकि आपके उसका बन नहीं रहा है ना परेशानी को पहला कर रखा है त्रय माने तीन दुख तीन हाँ, प्रकार दुख आदि आध्यात्मिक और आज दुख का नाम है अब बताएंगे सब देखिए शरीर स्मृत अवश्योच्वर स्थूल सूक्ष्म शरीर तीन प्रकार का शरीर है ऐसा सर्वत्र श्रुद स्मृतियों में वर्णन किया गया है और सर्वानुभव सिद्ध है श्री विनश्यती शरीरम तो नाश को प्राप्त होता है उसी का नाम श्री हिंसा और विभिन्न प्रकार जो हिंसा करता है हिंसा प्राप्त करता है पीड़ित होता है इसी का नाम शरीर है पीड़ाओं का नाम सीधे सीधे कहो विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से जो युक्त है तापों से जो युक्त है उसी का नाम शरीर है अवश्यम त्रिविदो अस्त त्र त्रोचित ज्वर इसलिए तथा तथा यथा योग्य है वैसे वैसे वहां वहां तीन प्रकार का ज्वर भी है समझो ज्वर ज्वर बुखार में लेना है आवश्यक ज्वर भी तीन प्रकार का है ही इसमें कोई सबसे पहले सबको पास ही है इसके बोलने की जरूरत नहीं कैसे बना क्या बना सब जानते कैसे पैदा होता है तो इसलिए इसके वर्णन करते इसके जोरों को बारे में दुर्गंधित कुरूपत् भंगा दर्णों प्रकार की इस में, स्थूल शरीर में तो गिनती नहीं कितने प्रकार की बीमारियां ज्ञात और अज्ञात सैकड़ों प्रकार के करोड़ कहते व्या कैसे हैं वो वात पिट और श्लेष से जन व्याधिया ज्ञात और अज्ञात रूपेण आप शरीर में विद्यमान रहते हैं करोड़ों प्रकार की बीमारियां जिसका वर्णन गिनती कर सकते आप बड़े बड़े ग्रंथों में आयुर्वेद वाले ग्रंथों में चर्चा की गई है आजकल वैज्ञानिक जगत जगह तो पता नहीं कितनी बनाई रोगों को बता दिया और इतने प्रकार के डॉक्टर हो गए हर बीमारी के लिए अलग डॉक्टर बना दिया आंख की बीमारी के अलग डॉक्टर कानी बीमारी अलग सबके अलग अलग डॉक्टर हो गए नाक के अलग है दांत के अलग है सबके अलग अलग डॉक्टर हार्ट का अलग डॉक्टर होता है और जांचने वाले अलग भी हो गए खून जांचने वा वा वाला अलग होगा पेशाब जांचने वाला अलग होगा हैं? एक्स एक्सरे वाला स्पेशलिस्ट अलग है, सब अलग अलग दुनिया भर अब सारे जितनी भी इसमें प्रभा प्रविभाग है देखोगे तो पता चले मेडिकल साइंस में, में जाकर कितनी भाग बनाई गई है उसके बाद भी एक एक डॉक्टर एक बीमारी को नहीं देख रहा है एक एक डॉक्टर सैकड़ों सैकड़ों बीमारी है और कई बीमारियाँ ऐसी उन्हें पुत ही नहीं है किसी का अब के डॉक्टर देख लो कितनी प्रकार की बीमारी आंखों में होती है सब जानता है कि नहीं जानता फड़कता ज्यादा क्यों है वो भी एक बीमारी है पानी आता ये भी बीमारी है बंद नहीं होता वो भी बीमारी है खुला रहता है बंद ज्यादा हो रहा है खुलती ही नहीं है कोशिश करने पर यह भी एक बीमारी है कितनी बीमारी आंखों के बारे में है तो सब जानता है और फिर भी कहता गया अभी ऐसी बीमारियां हैं जो जानता है ये हमने अपने आंख दिखाए आंख में जो समस्या आई है, तो उसको देखकर डॉक्टर इसकी कोई इलाज नहीं हम जानते तो नहीं इसके पास क्या है ठीक से दिखता नहीं जिसको देखना चाहेंगे आपको आप चारा देखो चारा नहीं तो दिखेगा चारों तरफ का दिखता है जिस बिंदु को देखना चाहेंगे वो नहीं दिखेगा हाँ बड़े क्षेत्र में मारे पोटी से तनो करोड़ो प्रकार की है आश्चर्य <laughs> ये भी एक उनमें से और डॉक्टर परेशान इसको कोई इलाज नहीं उसने एक डॉक्टर तो बड़ा एक्सपर्ट आदमी था बेचारा पूरे कंप्यूटर में लगा रहा जितने भी विश्व में बड़े बड़े डॉक्टर आंकों के सब आजकल बात कर सकते हैं आपस में मीटिंग हो सकता है बातें हो सकती है उसने जितनी इंटरनेट पे गया जितनी भी साइटें हैं आंकों के समय सब खोजा जितनी बीमारियां हो सारी जांच फिर चैट किया अमेरिका के इंग्लैंड के जो बड़े बड़े डॉक्टर के एक्सपर्ट मारे जाते हैं उनसे बातचीत करी सभी ने बोला ये तो पहली बार सुन रही बीमारी यही बीमारी हो गई है अब देख माया का जाल है। नहीं नहीं बनाती रहती बीमारी एक इलाज ढूंढो दूसरी नई बीमारी ढूंढोरी आंख के जैसे दृष्टान्त हर चीज हर पूर्जे में देखू आप हर पूर्जे का ये हाल हैड्डी जानते कुछ नहीं जानते एक डॉक्टर के है केवल खोपड़े का एक्सपर्ट ब्रेन एक्सपर्ट है केवल ब्रेन को जानता बड़े बड़े डॉक्टर से बुला दे एक बार जाने आने के लिए पैसा बोलते थे अब ब्रेन ही फेल हो जाए तो क्या हो गया बेकार आदमी हो जाता है ब्रेन तो मुख्य चीज़ है अब उसको एक्सपर्ट है दिल्ली में पूरे अकेला है इसलिए उसकी मान्यता मैं उसको वो भी कहता लेकिन महाराज ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं अब ब्रेन के अंदर होता है पता नहीं हमने एक बच्चा को भेजा और कैसा पता पता। हो गया है। इसका घूम के पीछे <laughs> वो विकसित तो हो रही है यह हमेशा दस से बारह साल पीछे ही रहेगा जब बारह साल का बच्चा होगा तब एक साल के बच्चे जैसे व्यवहार करेगा 24 साल का बच्चा होगा तो 2 साल का बच्चा जैसे धीमी इसकी दिमाग का विकास होगा कैसे इतना हो गया क्या हुआ वो कुछ तो भी नहीं समझ पाया बच्चा को लेकर बहुत जगह गए अंत मैंने डॉक्टर जाओ उसने साफ साफ बोला खर्च मत करो इसे इस जीने दो जब तक जी रहा है हम एक दवाई गोली दे रहे हैं ये देते रहना ताकि बाकी उसके काम ठीक चलते रहे टट्टी पिछाबा उसकी टट्टी बंद हो रही थी बड़े परेशान हो रहे थे एक दवाई दे रहा हूँ इतनी इसका मस्तिष्क ठीक काम करती रहेगी ताकि उसका टट्टी पिछाब कर आराम से करते रहे खा पी सकता इतना भाग को बिगड़ने नहीं दूंगा एक गोरे से हम कंट्रोल करेंगे और बाकी जो बिगड़ चुकी है उसके पास मेरी इलाज नहीं है ये पूरा बिगड़ा नहीं है इसकी हमें दवाई दे अब भी वो बच्चा है काफी बड़ा हो गया है ये कि वो खोपड़ी से खड़ा नहीं कर सकता यू नहीं होता यू लटका रहता है लट लट लट पीछे चला जाए पीछे आगे आ गया और खड़ा ही नहीं होता खोपड़ी क्या करें ये भी बीमारी है बीमारी पता ही नहीं इलाज इस दूसरे तीसरे कहता है चक्र मारो मत चीज का जितनी तुम्हारे सामने आ गई उतनी की जितनी होगी इलाज कर लेना लेकिन अपनी साधना इंपॉर्टेंट रखो महत्व दो लक्ष्य पर ध्यान दो बाकी शरीर में तो करोड़ो बीमारी है किस किस इलाज कराते जाओ एक और दूसरी आ, आ जाएगी दूसरी ओर तीसरी आ जाएगी जिसको आदिंत है नहीं रोग मंदिरम रोग भी भगवान इस मंदिर में रहते हैं रोगावता भगवान की रोगावता रामावत अगर सुनते हो भगवान के रोगावतार रोग अवतार का मंदिर है शरीर है इसी में रहते हैं भगवान रोग की तो इसमें रहते हैं हैं हैं हैं वो नहीं रहते तो बाहर बाहर से से मिलते उसे इलाज करने वाले जी। और से मिल जाते भगवान हाँ। हाँ। इसलिए कहते कि देखो कोटिशाहष्ठ जन व्याधिया सं अश्विन तनो इत नहीं दुर्गंधित्व कुरूपत्व दुर्गंधी आती रहती और कुछ भी बीमारी ना होता अपने ही पसीने के परेशानी रहता, रहता इदर, बार होते रहना है, तो है कईयों की जो है भीग जाती है इतनी पसीना होता कुरुपत अब अपने से दूसरा कोई सुंदर लगने लग गया फिर अपने आप को बुरा लगता है महेश अपने आप को सुंदर नहीं ये तो मेरे साथ सुंदर निकल गया क्या होगा और वो उससे भी सुंदर कोई और है, उससे भी सुंदर और है सब कुरुप ही है वाकई में, कोई सुंदर है नहीं ये कल्पना है अपने आप देखते दर्पण में सुंदर हूं ये मूर्खता है कोई सुंदर है नहीं संसार में ये झूठी चीज है शोभन बुद्धि जो पैदा हो जाती है आसक्ति पैदा करने के लिए आपको संसारी बनाने के लिए भगवान ने माया बना दिया चीज ये चाल है भगवान की आपके अंदर की बुद्धि दे दिया खुद के प्रति अन्य वस्तुओं के प्रति जो सुंदर लगे वो आप अपना देते उसमें आसक्ति जिसे वो व्यक्ति विरक्त हो पाएगा जो व्यक्ति किसी चीज को सुंदर नहीं समझता ना खुद के शरीर को ना खुद के चेहरे को ना खुद किसी चीज को ना नीज को जिस जो जिस किसी एक भी चीज को सुंदर आप मान रहे हैं तो आपके मन उसमें प्रवृत्ति का कारण है तो राग तो प्रवृत्त रागेश आसक्ति तो होती है सुंदरता के राग नहीं होगा सुंदरता है जो द्वेश होगा उससे या जिसको आप असुंदर मानोगे क्या उसके प्रति राग होगा आप देखना भी नहीं चाहेंगे तो इससे मतलब कि अपना शरीर हो है। सबसे पहले अपने शरीर से शुरू करो अपने शरीर को असुंदर समझोगे तो अपने अप सारे शरीर असुंदर हो जाएंगे क्या अपना शरीर सुंदर रहेगा तब तो तुलना तो करोगे आप दूसरे के साथ उससे मैं सुंदर हूं उससे मैं सुंदर हूं सबसे अपने शरीर से शुरू करना पड़ता है मैं ही असुंदर हूं अपने शेर से वृक्त हो जाओ तो तो जाएगा दुर्गंधित दाह भंगा दया इतना ही नहीं दाह कभी जलने का डर होता है भोजन माना तो हाथ जल जाते हैं कभी कुछ हो जाता है नहीं छोंकते हैं तो छों के तेरे आगे पड़ जाता है कुछ न कुछ होते रहता है अपूज रहे तो कहीं कटफिटे होता है काम करते करते हाथ पर कट जाते हैं टूट जाते हैं नहीं कुछ हो रहा है तो दाह भंग आदय इस शरीर के साथ बदला और क्या क्या होता है हाले चलो। सुख शरीर का बहुत तो अच्छा होगा खत वो हो तो इससे भी खराब है क्यों काम क्रोध आदि शांति दांत्यांग ज्वरा दि बाधन दे प्राप्त प्राप्त नरंक्रमा काम क्रोध आदि का प्राप्ति होने पर आपको तो सुख में दुखी दुख रहता है कई घंटों तक उसका रिएक्शन बना रहता है काम और क्रोध दोनों की हाल क्रोध का रिएक्शन तो आप देखें ग्लड प्रेशर बना है अंदर यूँ कुट करते रहता है गुस्सा होते है कमरे में घुस जाता है और तो क्या करेगा इधर उधर चला जाएगा हाथ मिलते रहेगा गुस्से कहीं ना कहीं तो निकालना है ना क्या करेगा पेपर घाट फेंक देगा कुछ करेगा रिएक्शन निकालना है सर बहुत देर तक तो रहता है प्रतिक्रिया जो एक बार क्रोध आता है तो उसकी प्रतिक्रिया कई घंटों तक चलता है। शरीर इतना खराब चीज़ परेशान कर देगा वो खान पीना सब आराम हो जाता है काम भी ऐसे जिस चीज की चाह हो गई उसके प्राप्ति होने तक छोड़े के नहीं आप 24 घंटा उसके प्रेसोजर कैसे मिल जाए कैसे मिल जाए अनेक चक्कर चलाएगा वो यहाँ एक मुसलमान लड़का आ रहा था और किसी लड़की जो प्रेम प्रेम कर लिया अब उस चक्कर चल रही है साल भर से परेशान है वो कैसे हो लड़की कभी तो हो जाए, लड़की को भी लेकर घूमने लग गया लड़की के परेशान, लड़के का मह परेशान दो, दोनों दोनों मात्र तो नहीं चाहते इनका आपसे शादी हो और ये नहीं चाह रहे हैं और चक्कर में सारा न काम धंधा खराब हो गया सब कुछ चौपड़ अब भी तो पागल है उसका पीछा लगा हुआ है उसको नहीं के घूम रहा है वो हम छोड़ेंगे काम भी खराब है जब तक तो पूर्ण रूपा प्राप्ति नहीं होगा तब तक तो वो छोड़ेगा नहीं उसको हर किसी भी वस्तु एक दृष्टांत है जैसा कि दिमाग में आ जाए एक सीढ़ी प्लेयर खरीदना है बस एक काम न जगी हाँ बस अब खुरा पति चलेगा कैसे पैसा कटा होगा जाएंगे दुकान में पता लगाएंगे सस्ता सस्ता से कैसे भी मिल जाना चाहिए बोलो साढ़े सौ सौ करोड़ <laughs> साढ़े सात से कहाऊंगा और फिर जाएंगे इधर उधर बटोरेंगे इधर कहेंगे उधर कहेंगे उससे इससे भगत जगत कैसे कैसे पलट फलट करके साढ़े सात सौ रुपए लेगा करिएगा जो भी है तो कहने का मतलब वो भी बहुत है ना जिसके कुछ नहीं जिससे दस रुपया जेब में मेरे उसे छह सौ तो बहुत बड़ा बात तो बहुत आसान है लेकिन बतौर तो करके वो किस हासिल कर लेता है में भंडारा खा ले तो सब हो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा इतना सब कुछ अपना लक्ष्य छोड़ करके छह सौ के चक्कर में भंडारा में घूमनी पड़ेगी मैदान छोड़ो घूमो उसके चक्कर में कहा से मिलेगा कैसे मिलेगा अगर उतने मिले संतुष्ट हो जाएंगे तो अंतिम कामना होगी क्या फिर फिर कोई और आ जाएगी फिरफड़े में कौन जाएगा काम और क्रोध दोनों ऐसा है एक से छुटकारा पाए दूसरी चिपक जाता है ये समस्या है इसे कहते हैं काम और क्रोध की प्राप्ति होना जोर है सुख शरीर का और शांति दान्ति प्राप्ति होना ज्वर है आप शांति चाहते हैं इंसान शांति मिलती नहीं कहीं भी जाओ घूमते फिरते दुनिया घूमो नहीं मिलते तो परेशान रहते हैं आप सुख शरीर की एक और बीमारी है शांति का न मिलना आप इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं इंद्रिया कंट्रोल में नहीं होती है ये एक और बीमारी है मन को नियंत्रण करना चाहते हैं मन नियंत्रण नहीं हो रहा है वो एक बीमारी है बुद्धि में भाग स्मरण में आ रहा है ये बीमारी है आप किसी चीज स्मरण करना चाहते वो स्मरण में नहीं आता लघु याद करना चाह रहे लघु याद होती नहीं है औ सारे भागते बात याद होती है छात्र पढ़ना चाहते हो तो लगती नहीं दूसरे काम धंधे में लग रहे दूसरी बात मन मजा आता है फिर भी उसमें रसाह बेहती रहती है क्या जरूरत है मैं बार बार बोलता हूं बोलो मत चुप नहीं फिर भी फालतू तो बोलो रोटी हजम नहीं होता बोले फालतू तो जो बोलते हैं उसे क्या होता है उसमें आपकी रुचि बढ़ती जाती है अनावश्यक प्रवृत्ति होती है आपकी वासनाएं बढ़ती है संस्कार बढ़ते हैं तीसरे कहते कि देखो कि यह जो बीमारी शांति और दांति भी बीमारी है लेकिन कब प्राप्त अवस्था कुछ चीज प्राप्त होना है बीमारी कुछ के अप्राप्त होना बीमारी लिंग देहगाहा, लिंग शरीर में विद्यमान लिंग देहगाहा, ज्वरा लिंग देह में विद्यमान ज्वरे सुख शरीर में विद्यमान ज्वरे द्वय बाधन दोनों ही बाधा पैदा करते हैं। कौन काम प्राप्ति होने पर बाधा पैदा करते हैं शांति दानी क्रमात् नर क्रमते इस नर को क्रमशः पीड़ा ज्वर हैं। काम शांति ज्वर है इसी को उत्पादन कर रहे द्वेपी द्वे में द्विविधा क्रमेण प्राप्ति प्राप्त्य अतो ज्वर साम्य ज्वरते ज्वर के सदृश इनको भी ज्वर शब्द से कह दिया जाता है कारण शरीर का तो ज्वरा छांदो की स्वर तो उत्तर अब कारण शरीर में विद्यमान जो ज्वर है उसका वर्णन करने जा रहे हैं स्व परम चंद आत्मा विनष्ट इव कारणे आगामी जंच इत्येद इंद्रेन दर्शित स्व परम चंद आत्मा विनष्ट इव कारणे होता क्या है कारण कारण शरीर है जब कारण शरीर में आप सो जाते हो जब सोते हैं तो कारण शरीर में पहुंचते हैं वहां पर क्या हो रहा है आप अपने आप को नहीं जानते दूसरे को नहीं जानते अज्ञान भरा पड़ा है यही सबसे बड़ा दुख विनष्ट आत्मा और ऐसे लगता है जैसे हम ही नहीं थे मर गए आगामी दुख का और वहां दुख का बीज पड़ा हुआ है सबरे जगना है फिर वो इले जानो जाना है वो बीज पड़ा रहता है सबसे बड़ा बीमारी आगामी क्लेशों का बीच उस कारणशीर में बैठा हुआ है वो ना होता तो ना हम जगते ना हम वापस मुसीबत में आते उसके वजह से वापस आना पड़ता है। ये बात तो हम नहीं कहते हैं इंद्र ने विवेक करके बात कहा था अपने गुरु प्रजापति के सामने इंद्रे दर्शितम इंद्र ने प्रत्येक शरीर की बीमारियों के बारे में वर्णन किया वहां कारण शर की बीमारियां अंत ही वर्णन किया उसने और कोई बीमारी हो या ना हो लगता है सुखपुर हम सो रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा चीज हम खुद को नहीं जानते कि हम सोए उस समय साक्षी जान रहा इन विशेष रूप हो जाता है तो काम चल जाता मैं सुखरूख हूं ऐसे उस समय ज्ञान हो जाए तो ज्ञान होता है ना स्वरम परम चल आत्मा विनष्टी वगवदी आत्मा विनष्ट के समान महसूस होता है और आगामी दुःखों का बीज उसके अंदर छिपा पड़ा है ये तीन जबरदस्त बीमारी है इसमें दर दर्शाया गया है ना हम खलु अयम एवं संप्रति आत्मा जानती अयम अहम अस्मृति नोए इमान भूताशम अपीतो ना हम अत भोग्यम पशा छोटे आठ ग्यारह एक और दो का है एक एक उपदेश देता है फिर भेज देता है वो भी सोचते चिंतन करो बोला तो चिंतन करो तो चले जाते हैं फिर लौट गया वो फिर बत्तीस साल किया, फिर भेजा फिर आया फिर भेजा फिर आया छियानवे साल बीत गया स्तर से जब अंतिम बार आया है अब उस समय बात बोल रहा है न हम खलुम एवं सम्रति आत्मा नाती अयम अहम अस्मी खलु निश्चित रूपे यह जीवात्मा एवं सम्रति उसतिकाल में मैं अमुक हूं अयम अहम अस्मी इस प्रकार से नाम हम जाना में, मैं आज जानता ही नहीं हूं नौवाई मानी मैं दूसरे को भी कुछ नहीं जानता खुद को नहीं जानता हूं दूसरों को भी नहीं जानता हूं सुश्रुति काल में विनाश में अब भी तो भगवती ऐसा लगता है मानो में विनाश को प्राप्त हो गया हूं न भोग्यम नोग्यम पशा यहाँ पर आनंद सरपद अनुभूति हो ऐसा मुझे कुछ होशलेखता नहीं है वाक्यन स्वरशून्य नष्टा पुरतो इंद्र शिष्येण गुरपते निवेदित अज्ञान के द्वारा अपने सामन और अगले दिन के योग्य आगामी दुखों का बीज ये सारे चीज है वहां कारण शरीर में इस प्रकार इंद्र रूपी शिष्यों द्वारा तो गुरु के सामने निवेदन किया गया था एवं इस प्रकार निश्चय निश्चय हो गया शुभपी देहेशन तीनों ही शरीरों में जवरान अभिदाय जड़ों का कथन करके तेम अपरिहार्य उनकी अपरिहार्यता का कथन कर रहे हैं ये जितनी भी इलाज करो इनकी कोई वास्तव में परिहार हो नहीं सकता इनके तो मरने के साथ इनके मिल जाता है। तो मरना भी नहीं। ही इसका असली परिहार है एवं त्रिशु भी देशों जबराना विदाएं तीनों शर्ण में जड़ों को खत्म करके तेष हम अपरिहारित मिश्र वाक्य में ये हमारे बाह्य सागरों से किसी से भी परिहार यही नहीं है इस बात को पसंद करो परिहारे ज्वरा शरी त्रिशु स्वाभाविक्वरा शरीश त्रिषु स्वाभाविक आमता अरे इन तीनों स्वरों में ये जो बीमारियां दुख क्लेश कष्ट बताया गया है ज्वर बताया गया ये इनमें रहने वाले स्वाभाविक चीज है इनको आप और गया। मिटा मिटा सकते किसी चीज़ सोने जाओगे, सो तो उसमें ज्ञान होता है, अपने की दूसरों देंगे आप? बिना के मिटने वाला नहीं है ये कारण था अपरिहार का मतलब भाई किसी भी साधन से परिहार के योग्य नहीं है अस्तूषण की ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो अपरिहार्य जिंदगी वर्ष आपके रह गया डायबिटीज है कैंसर है ये सब क्या लोग बोलते हैं हार्ट ट्रबल है ब्लड प्रेशर है इनके कोई इलाज होता नियंत्रण में रखो अपने खान पीन तो मरने के साथ ही बीमारी जाने वाली है। कहते हैं है तीनों में की है। ये वाकई ऐसी बीमारियां हैं ये इनमें स्वाभाविक रूप में अर्थात इन रोगों के बिना शरीर की स्थिति नहीं हो सकती सब योगे तु चुड़ी तानी शर्री व सके ना आ सते। इन रोगों को निकाल दो तो शरीर जिंदा ही नहीं रहे खत्म इन लोगों के बिना ये जो दुख है इन दुखों के बिना शरीर की स्थिति ही नहीं होती। शरीर जिंदा है तो इन दुखों को लेकर के दुखों को साथ नहीं चलते लेकिन को मत मानो ये आपके मित्र हैं, आपके साथ रहने वाले बिना किला भाड़ा के इस घर में रहने वाले लोगों में से इनको साथ अहिंदोले चलना पड़ेगा जैसे आप जो मकान में चूहे रहते हैं कॉकरोच रहते हैं छिपरी रहते हैं कितने मकड़ी डाल करें वही मकड़ी है बहुत सारे कीड़े मकोड़े रह रहे हैं। आप जाओ उसको हटा रहे हैं? कितने हटा लोगे आप फिर आ जाएंगे फिर होते रहते फिर यथाश अपनी सफाई कर लेते हैं अपनी मन संतुष्टि अपने वे स्वच्छ हो गए साफ सुथरा अपना ध्यान भजन करते अपने ध्यान वजन के लायक अपने मन की संतुष्टि को सफाई कर लेते हैं। नहीं तो पूर्ण सफाई तो कोई कर ही नहीं सकता, पूरा हटा ही नहीं सकते जब भाई का मकान आके खड़ा किया मकान को आप सफा नहीं कर सकते नहीं तो कर्म का फल पू मकान है इसमें क्या सफाई होगी जिस कर्म फल भोग करने के लिए मकान मिला है ये भोगना है ही है इसको तो आप प्रयाग कर ही नहीं पाओगे इसलिए कहते हैं कि वियोगे तो चुना इन चुरम के द्वारा इनका वियोग कर दिया जाए तो शरीर ना सारी बीमारियां अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना इनको अपना संभाल दे क्या कर सकते जब तक पूर्ण हुआ नहीं ब्रह्मानुभूति नहीं हुई तब तक इनको गोलियां गया अच्छा, तो रोटी खिला एक एक खिलाओ बस चुप रहो भाई तुम अपने भोजन कर रहे गोली नहीं खाना लोग सरदर्द हो है क्रिकेट देखने के लिए गोली खा के क्रिकेट देख रहे हैं जिंदगी उसे अच्छा सरदर्द लेटा हो, था सरदर्द दूर करना किसी को कंट्रोल करना है तो भी साधा के लिए प्रतियमान शरीर ही सा उत्पन्न स्वाभाविक शरीरों के साथ साथ उत्पन्न होने के नाते ये स्वाभाविक से सम्मत है जो तीनों शरीरों प्रतियमान ये ज्वर सा है ये सात सौ शर् उत्पन्न है इसी रहेंगे साथ साथ ही जाएंगे स्वाभाविक व्यतिरिक मुखे इसकी स्वाभाविकता को व्यति और दृढ़ किया जा रहा है hmm. कारण जिस से तेजाम शरणाम शरणों के से अलग कर दिया जाए तो तावनते एव बिल्कुल होंगे ही नहीं अथ स्वाभाविक इसे हमको स्वाभाविक समझना चाहिए